रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक के की परिणति के साथ मिलकर लिखी एक पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी के प्रकाशन के रूप में हुई जीवाश्म जीवाश्मी शोधकार के लिए बीरबल को 1919 में लंदन विश्वविद्यालय ने डी की डिग्री प्रदान की 1920 सौ बीस में उनका फिलोसॉफिकल ट्रांसैक्शन नामक शोध पत्रिका में छपा तब तक साहनी का नाम वनस्पति शास्त्र के एक मौलिक चिंतक के रूप में उभर चुका था कैम्ब्रिज में पढ़ने के दौरान बीरबल की अपने शिक्षक प्रोफेसर प्रोफेसर सीवर्ड सीवर्ड के साथ गहरी दोस्ती हो गई थी। प्रोफेसर सीवर्ड को जब कुछ भारतीय जीवाश्मों के नमूने अध्ययन के लिए भेजे गए, तो उन्होंने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उन पर शोध करने के लिए भारत में बीरबल साहनी उपयुक्त व्यक्ति हैं। प्रोफेसर द्वारा इस तारीफ के बाद बेरबल गंभीर अनुसंधान में जुट गए। 1920 में प्रोफेसर सीवर्ड के साथ मिलकर उन्होंने रिविजन ऑफ इंडियन गोंडवाना प्लांट्स" यानी भारत की गोंडवाना वनस्पतियों का पुनरीक्षण पुस्तक लिखी 1921 में वे लखनऊ विश्वविद्यालय के नवनिर्मित वनस्पति शास्त्र विभाग में पहले प्राध्यापक बने वे न केवल बीएससी के छात्रों को पढ़ाते थे वरन उनके प्रायोगिक का कार्यों में भी मदद करते और उन्हें पेड़ पौधों के अवलोकन के लिए परिभ्रमण पर ले जाते अपने श्रम से वे वनस्पति शास्त्र में अनुसंधान का एक जीवन केंद्र स्थापित कर पाए वे अपने में दक्ष थे ही इसके अलावा वे दोनों हाथों का उपयोग करते हुए ब्लैकबोर्ड पर बहुत तेजी से बढ़िया चित्र बनाने में भी माहिर थे वे कार्य व्यसनी थे और सदैव अपने काम में डूबे रहते थे वे दिन रात अपने हाथों से जीवाश्मों की पतली परतें काटते घिसते और उन्हें चमकाते जल्द ही वे जीवाश्म और चट्टानों के वैज्ञानिक नमूने तैयार करने में माहिर हो गए वे पहले भारतीय वनस्पति शास्त्री थे जिन्हें 1936 में रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कई सत्रों की अध्यक्षता की तथा उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की मानद सदस्यता भी प्रदान की गई। विज्ञान में गहरी रुचि के साथ साथ साहनी के अन्य बहुत से शौक थे संगीत से उन्हें आराह लगाव था और वे और वे सितार बजाते थे। अपने खाली समय में वे चित्रकारी करते और मिट्टी के नमूने बनाते थे शतरंज का उन्हें जुनून था स्कूल और कॉलेज के दिनों में वे हॉकी और टेनिस खेलते थे। राष्ट्रभक्त होने के नाते उन्होंने अंग्रेजी लिबास जाग दिया था और हमेशा खादी की शारवानी पहनते थे बचपन से ही उन्हें संस्कृत में गहरी रुचि थी जो आजीवन बनी रही